पत्रावली 176 कलकत्ते के एक व्यक्ति को लिखित पाँच सौ एवेन्यू शिकागो 2 मई 1875 भाई तुम्हारे अनुकंपापूर्ण सुंदर पत्र को पढ़कर मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हुई हम लोगों के कार्य का तुमने जो आ, सादर अनुमोदन किया है तदात तुमको असंख्य धन्यवाद श्रीयुद्ध नाग महाशय एक महान पुरुष हैं मेरे महात्मा की ऐसे महात्मा की कृपा जब तुम पर हुई है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम महाभाग्यशाली हो महापुरुषों का कृपा लाभ करना ही जीवन के लिए सर्वोच्च सौभाग्य की बात है तुम उस सौभाग्य के अधिकारी बने हो मत भक् भक्तनाश्च ये भक्तास्ते में भक्त तमामता उनके एक शिष्य को जब तुमने अपने जीवन के मार्ग के रूप में पाया है तो जान लेना कि तुमने उन्हीं को पा लिया है अब संसार त्यागने का तुमने निश्चय किया है तुम्हारी इस इच्छा के साथ मेरी सहानुभूति है स्वार्थ त्याग से बढ़कर जगत में और कुछ भी नहीं है किंतु तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने हृदय की प्रबल आकांक्षा का दमन करना उनके कल्याण के लिए जो तुम्हारे ऊपर हैं भी कम बड़ा बलिदान नहीं है श्री रामकृष्ण के उपदेश तथा उनके निष्कलंक जीवन का अनुसरण करो और उसके बाद अपने परिवार के सुख की ओर ध्यान दो तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहो शेष प्रभु पर छोड़ दो प्रेम मनुष्य को प्रेम मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद नहीं उत्पन्न करता चाहे आर्य और म्लक्ष हो चाहे ब्राह्मण और चांडाल हो यहाँ तक कि नर और नारी में भी समग्र विश्व को प्रेम अपने घर जैसा बना लेता है वास्तविक उन्नति धीरे धीरे होती है किंतु निश्चित रूप से जो सच्चे हृदय से भारतीय कल्याण का व्रत ले सके तथा उसे ही जो अपना एकमात्र कर्तव्य समझे ऐसे युवकों के साथ कार्य करते रहो उन्हें जागृत करो संगठित करो तथा उनमें त्याग का मंत्र फूक दो भारतीय युवकों पर ही यह कार्य संपूर्ण रूप से निर्भर है आज्ञा पालन के गुण का अनुशीलन करो लेकिन अपने धर्म विश्वास को न खो गुरजनों के अधीन हुए बिना कभी भी शक्ति केंद्रीभूत नहीं हो सकती और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता कलकत्ते का मठ प्रमुख केंद्र है सभी दूसरी शाखाओं के सदस्यों को चाहिए कि केंद्र की नियमावली के अनुसार एक साथ मिलकर दत्तचित्त होकर कार्य करें ईर्ष्या तथा अहमभाव को दूर कर दो संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनश्च श्री रितनाग महाशय से मेरे असंख्य शाष्टांग प्रणाम कहना एक सौ चौवन पश्चिम ३३ न्यूयॉर्क मई अठारह सौ प्रिय मैं आपको लिख ही रहा था कि मेरे विद्यार्थी सहायता लेकर मेरे पास आ गए और अब कक्षाएं निसंदेह सुचारू रूप से चल सकेगी मैं इससे बहुत खुश हुआ क्योंकि शिक्षण मेरे जीवन का एक अंग बन गया है भोजन करने और सांस लेने के समान ही मेरे जीवन के लिए आवश्यक हो गया है आपका विवेकानंद पुनश्च मैंने के विषय में बहुत सारी बातें अंग्रेजी के एक समाचार पत्र वार्डरलैंड में देखी भारत में अच्छा कार्य कर रहे हैं उससे हिंदू अपने ही धर्म को भली प्रकार समझने लगे हैं मुझे के लेखन में कोई विद्वता नहीं दिखाई देती न ही उससे मुझे कोई आध्यात्मिकता ही दिखती है फिर भी जो संसार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं इस पर उन्हें सफलता दे दुनिया को किसी सरलता से मक्कार लोग उल्लू बना सकते हैं और सभ्यता के उदय से बिचारी मानवता के सिर पर कितने कितने प्रवंचनाओं की राशि ला चुकी है विवेकानंद एक सौ हेल बहनों को लिखित प्यारी व्यक्तियों, न्यूयॉर्क पाँच मई अठारह मैंने जो आशा की थी वही हुआ यद्यपि प्रोफेसर मैक्स मूलन ने हिंदू धर्म पर अपनी सभी गण्य रचनाओं पर एक अपमानजनक मंतव्य जोड़ा है किंतु मैंने हमेशा यह सोचा है, है कि अंततः उन्हें अवश्य ही पूर्ण सत्य के दर्शन होंगे जितना शीघ्र हो सके तुम उनकी अंतिम पुस्तक वेदांतवाद की एक प्रति उपलब्ध करो तुम समझ जाओगी कि उन्होंने पुनर्जन्म के पूरे सिद्धांत को आत्मसात कर लिया है निश्चय ही तुम्हें समझने में कुछ कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अब तक मैं तो तुम्हें बतलाता रहा हूं, उसका वह एक अंश भर है कई स्थलों पर शिकागो के मेरे निबंध का भी तुम्हें आभास मिलेगा मुझे प्रसन्नता है कि उस वृद्ध पुरुष ने सत्य का दर्शन कर लिया है क्योंकि आधुनिक अनुसंधान और विज्ञान के युग में धर्म समझने का वही एकमात्र उपाय है आशा है तुम टाट का राजस्थान का आनंद ले रही होंगी सस्नेह तुम्हारा भाई विवेकानंद पुनस् कुमारी मेरी कब बोस्टन आ रही हैं विवेकानंद